विचित्रिया तत्व दृष्टान्त विचित्र होने के बावजूद उसके अस्तित्व में दृष्टान देख लो कैसा है वो फल पत्र ला पुष्प मूलवान नीजे यथा वृक्ष जैसा कि बीज में निश्चित रूप सारे चीज छिपा हुआ रहता है क्या फल पत्ता पत्र लता पुष्प शाखाएं, विटप तना स्टेम और मूल जड़ इत्यादि वाला यथा एक महान वृक्ष मूलवान वृक्ष यथा बीजे जिसको बीज में छिपा हुआ है उसी प्रकार से तथा संपूर्ण ब्रह्मणि स्थितं ननो कि सारी शक्ति एक साथ क्यों नहीं जगती उसकी माया शक्ति सिद्धि शक्ति, संहार शक्ति भी एक साथ हो जाए साथ साथ सारी शक्ति इकट्ठे जगें संहार के साथ हो जाएगा संहारशक्ति एक साथ जागृत नहीं होता ना पूछता है जितनी प्रकार जाकर अनंत शक्ति कहा उसमें है अनंत सारी युगपत एक देना अभिव्यक्ति कुतो न सी होता इत्या कदाचिच तस्मा देश काल विचित्र क्वित का शक्त है तस्मा उससे का थोड़े शक्तियां केवल क्वचित किसी देश विशेष और कदाचित किसी काल विशेष में उत्पन्न हुआ करते हैं देश काल विचित्र जैसे आप देखते है क्या? श्मा श्मा हैं क्या क्षमा तल क्षमा तलाय क्षमा कहते हैं पृथ्वी प्रकार के पौधे पैदा होते हैं देश काल, कालिमित्त को लेकर यदि क्या है इस पृथ्वी के अनंत केन्दर में अनंत प्रकार के बीज पड़े हुए हैं अनंत प्रकार के बीज सारे बीज एक साथ बारिश होने पर पैदा नहीं होते, कोई मौसम के आधार पर निर्भर होता है कोई कोई देश विशेष के आधार पर निर्भर होता है बारिश हिमालय के पहाड़ की चोटियों पर भी पड़ रहा है कहीं तो कोई पौधा ही नहीं होते हैं और कहीं तो विचित्र विचित्र पौधे पैदा हो रहे हैं और जो वहां होता है वो नहीं जो यहाँ होता है वो वहां नहीं है सिद्धेशन से ऐसे एक प्रतिविधता अनंत शक्ति होता समस्त प्रकार भी होते हुए भी सारी चीजें एक साथ पैदा नहीं होते उसी प्रकार से उस शक्ति को भी समझना क्वचित देश विशेष कदाचित काल विशेष काश्चित छक्ति आदय आसाम अभिगप अभिव्यक्त तो दृष्टांत देश विशेष में काल विशेष में कुछ ही शक्तियों का उगने में जो है वो अभिव्यक्त होने में एक दृष्टांत दे युगपत सारे होते होते हैं होते हैं देश विशेष काल विशेष के बीजा नाम अंकुरपत्ति से देश विशेष काल विशेष के, विशे, विशे के आधार पर क्वचित बीजों का ही अंकुरोत्पत्ति होता है न सर्वेशां सभी को उत्पत्ति होता तद्वत पर भी है। जगत कल्पना मात्र रूपतां पूरा वही के श्लोक दे रहे पूरी श्लोक वही का है अपना विरचित नहीं है योग वाष्ट का कल्पक कौन है कल्पना किसने करा है इसका मन ने किया सबसे पहला अभिव्यक्ति इसलिए मन समि मन समि बुद्धि जगत कल्पना मातृपता दर्शितुम जगत कल्पना मातृ रूप है ये दिखाने के लिए तब कल्पक मनसव रूपम तावत दर्शे इस जगत के कल्पक मन के स्वरूप को सबसे सब पहले दिखाना चाहते हैं स्वात्मा सर्वो राम नित्योदित महावपु मनां यमना शक्ति ते राग व आत्मा सर्वत्र व्यापक निदित महावपु सदा उदित मन प्रकाशमन महदेश काला परेद से रही है महावु मन काल देश वस्तु परिच्छेदों से रहित है ऐसा स्वरूप वाला आत्मा यदा मनांग मणनी शक्तिं धत्ते ऐसा वह जिस काल में थोड़ा सा ईशन मनाक मनांग मैंने है का गंगा हो गया तेरे अरुणासी के अरुणासी गोवा लघु का सूत्र है ना मनाक मान ईशत मणनीन शक्तिं मनन करने की शक्ति का मतला हो गया स्व पर भेद ग्रहण करने का सामर्थ्य ऐसे शक्ति माया का परिणाम रूपा शक्ति को जब यह आत्मा धारण कर लेता है तन का नाम ही मन और तो मने सारे का माल किया हुआ है मने व कर्ण बद्योदित महावपुह की व्याख्या पहले कर रहे हैं नित्य मैं सदा उदितम प्रकाश मानम महावपु का मतलब महत्व देश कालादि दे परिच्छेद रहितम वपु स्वरूपम यस्य स्वरूप आत्मा ऐसा है स्वरूप जिसका नित्य है प्रकाश स्वरूप है देश कालादि दे परिच्छेद रहित है स्वरूप जिसका उस आत्मा को स आत्मा तथा ऐसा जो वस्तु उसका नाम आत्मा है मनां मननीम शक्तिम है ना यज्ञ को क्या हो गया हो गया है हो गया येन। येन मनां मननीम शक्तिम ऐसा पाठ है, उस करते है? मनाक का मतलब हो गया ये मनाष मणीम स्व पर अवध रूपां शक्तिम मनक करने की शक्ति का मतलब हो गया स्व और पर खुद को और अपने सभी दूसरे को समझने की जो शक्ति है उसका नाम मणनीम शक्ति स्वपर अवबोध रूप माया पर ही प्रणाम उसको जब ये आत्मा धप्ते धारण कर लेता है मैंने आत्मा रूपी अधिष्ठान में जब माया एक परिणाम आत्म तो जो विशेष शक्ति विशेष जो है प्रकाशित कर देती है अभिव्यक्त कर देती है तब तारसनी का नाम मन हो जाता है तब तक मन उसको ही मन दिया जाता है ये ऐसे कैसे बोल दिया है और पहले सब क्या बोले हैं ये सत्यगुण के समष्टिकारी अंतकरण क्या है सत्यगुण का समष्टिकारी कि वो माया का शक्ति विशेष विशेषन चैतन्य का नाम मन प्रसोध हो जाएगा ना क्यों हा क्योंकि जो है माया का शक्ति विशेष का नाम सतुण सतुण क्या है माया का ही शक्ति विशेष तो सतगुण का ही कार्य है करण मन अतः वो सतगुण हो गया माया का शक्ति विशेष उसका कार्य हो गया मन अत माया का ही स्वरूप हो गया ना वो माया का शक्ति विशेष ही मन हो गया इसलिए बीच में शत्रुगुण का कथन करके उसका कार्य न खा करके यहाँ सीधे माया का कार्य कह दिया जा रहा इतना ही अंतर है कल्पना प्रकार ऐसा जो मन है वो कैसे कल्पना किया जगत का वो क्या प्रक्रिया है पहले क्या वो कल्पना करता है फिर क्या फिर क्या क्रम बताओ फिर अंत में जगत तो क्रम बता आदो मनस्तदर्बंद विमोक्ष दृष्टि पश्चात प्रपंच रचना भुवना इत्यादि प्रतिष्ठा आख्यायिका सुभग बालचनोधित हे सुभग हे सुंदर भाग्यशाली राम सुभगा राम का संबोधन है ये आदो मन अनुबंध विमोक्ष दृष्टि सबसे पहले मन क्या करता है कहते हैं बंधन और मोक्ष नाम का दो चीज की कल्पना कर लेता है सोचता है बंधन है और मोक्ष है जब बंधन और मोक्ष को सोचा तो मोक्ष कैसा होता है बाद में सोचे पहले बंधन कैसे हुआ सोचेगा तो बंधन की सामग्री को जुगाड़ करेगा बंधन की सामग्री क्या है पश्चात प्रपंच रचना भुवनाभिदा भुवनाभिदाना भुवन नाम से सुप्रसिद्ध तो इस प्रपंच की ओर रचना कर लेता है मैंने खुद अपने जाल स्वयं बिछा लेता है और खुद जालों फंस जाता है ने मन में ही कल्पना किया आपने बंधन क्या है सोचा और बंधन कैसा होता मालूम नहीं था और बंधन कैसा होता है बंधन होने के लिए उसने सारा प्रपंच को बना दिया और बंधन में पड़ गया बंधन पड़ने के बाद जो है? अब मोक्षना पड़ रहा हूं। उसको अब मुक्त कैसे हो इस चक्कर मुक्त कैसे होगा आसानी से थोड़ा मुक्त हो जाएगा मन यही होता है। तो बंधन क्या है, है। उस चक्कर में जगत को बना लेता है बंधन का अनुभव करने के लिए जब बंधन का अनुभव कर फस बना लिया जगत तो ऐसा फंस जाता है फिर मोक्ष के बारे में सोचते रहता है उसे कैसे निकला जाए भुवना भी इत्यादि का स्थिति यह प्रतिष्ठा, इत्यादि इस प्रकार से वह भुवन नाम का प्रपंच रचना प्रपंच का गिरी नगर आदि का निर्माण कर लेता है प्रकार से यह इत्यादि का स्थिति इत्यादि प्रकार से इस जगत की स्थिति हो गई स्थिति होने के बाद स्थिति होकर के नहीं रखो प्रतिष्ठांगता और इतना पक्का हो गया जगत तो इतना पक्का हो गया मन खुद के पर जगत को छोड़ नहीं पा रहा है मुक्त नहीं हो पाता है इसीलिए तुड़दास से बहुत सुंदर दृष्टांत दिया कीर मरकट की नाई कीर मरकट की नाई की पक्षी विंड विंडवील होता है जो हवा में वील घूमता है नीचे चक्की लगता है या पानी उल्टा उठाने के लिए सब प्रयोग होता है गर्मी का दिन होगा हवा नहीं कुछ नहीं था और व्ही खड़ा था एक पक्षी आ गया बैठ गया बैठते उसके वेट के कारण वील भी घूम गया जब घूम आ तो पक्षी घबरा कर उसे पकड़ लिया व्हील को और लटका और सोच रहा है मेरे को पकड़ लिया। वो मेरे को पकड़ लिया है वो पक्षी ने सोचा तो पंखा ने मेरे को पकड़ लिया और छोड़ता ही नहीं पंखे को उल्टा सोच पंखे ने मेरे को पकड़ रखा है और लगा पड़ा परेशान दुखी चिल्ला रहा है बाकी पक्षी पागल है क्या, क्या कहें इसको सुनता है एक है नहीं? एक कि पंखा छोड़ रहा कुछ देर बाद एक हवा की ऊपर तो, तो भी उठ गया <laughs> कदखा ने छोड़ दिया मेरे को पंखा ने न पकड़ा न छोड़ा की और दूसरा किसान बंदर का दिया। बंदर ने क्या किया घड़े में चना था बंदर तो चने पागल हो जाता है सुगंध से उसे इस घड़े में चना है। वो कूद के अंदर घुस गया घर में और हाथ डाल दिया हाथ डाल के लालच ये मारे बहुत बड़ा मुट्टी ऊँ चना को अब निकलता ही नहीं मुझसे हाथ अब वो देख अंदर कोई मेरे को पकड़ लिया घड़े के अंदर कोई मेरा हाथ को पकड़ लिया है छोड़ नहीं रहे मेरे को बहुत परेशान होता है वह घबराहट परेशान छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो, चलाते चलाते वो चना सब हाथ से निकल गया हाथ निकल गया चना छूट गया अब घबराट के मारे परेशान होते झड़कते झड़कते सारा चना हाथ से निकल गया और खाली हाथ बाहर आता है तब वो मेरे को छोड़ दिया अंदर से आदमी वही हम लोगों सब कहा कोई संसार को पकड़ा नहीं है हमारे को हम ही लोग संसार को पकड़ रखे हैं और सोच रहे संसार मेरे को पकड़ रखा है और जब झगड़ा होता ना, पती, पती है ना पति पत्नी तुम्हारी वजह से चिंता हूँ इसकी वजह से वो चिंता ना उसकी वजह से ये चिंता है दोनों झूठ बोलते हैं कौन किसको पकड़ रखा है कौन किसके वजह से चिंता है सब उनसे चिंता है और झूठ दूसरे को कहते तुम्हारे से मैं हूँ मेरे से तू है सब उल्टा है कोई किस को पकड़ा नहीं है कोई किसकी वजह से सब भ्रम जगत ने मेरे को पकड़ लिया संसार ने मेरे को पकड़ लिया है हमने संसार संसार को पकड़ रखा है है ने हमको नहीं पकड़ा है। कीर मरकट की नाय दृष्टांत बहुत सुंदर दिया है। तो इस विषय में कहते हैं आख्याय का बाल जनोदिता उसी प्रकार से है जैसे बच्चे को रो रहा था समझाने के लिए एक नौकराणी उसे कहानी सुनाती है और उस कहानी में का सारी बात को और बच्चा सच्चा समझता है तो सच्च, सारी सच्च है सारी कहानी सोचता है विवेक भाव की वजह से बालक उस कथा को यथा सत्य मानता है वैसे ही इस जगत को विवेक का भाव से सत्य मानते हैं वाक्य में कर्म है न कोई संचित कर्म नहीं है कोई प्राण कर्म नाम का भी चीज नहीं है कोई क्रिय मण करम है न कर्म के वजह से में है कुछ भी सारा झूठा बहुत सुंदर तथा कथा तो सुनाएंगे देखिए आएगा कुछ श्लोकों में आदो प्रथमम सबसे पहला मन क्या करता है मनन शक्ति मनोभवती मनन शक्ति का अभिव्यक्ति होने से मन का उत्पत्ति हुआ मन की उत्पत्ति होने के बाद तदनु तदनंतरम उसके अंदर क्या हुआ बंध विमोक्ष दृष्टि बंध विमोक्ष कल्पने भवदा, बंधन की कल्पना और मोक्ष की कल्पना उस मन ने कर लिया पश्चात कल्पना को साकार करना चाहता था ये बंधन क्या होता है यह बड़ी जिज्ञासा उठी तो बंधन को साकार बनाने के लिए उसने क्या कर दिया भुवनाभिधाना उस बंधन दृष्टि में रहते हुए बंधन दृष्टि एवं भुवनाभिदान भुवन मित्र अभिधान साधान प्रपंच रचना इस भुवन नामक एक महान चौदह लोकों वाला एक महान ब्रह्मांड की उसने अपने कपोड़ में कल्पना कर लिया <coughs> वह हाँ प्रपंच से कैसा प्रपंच रचना कर लिया इसके अंदर पहाड़ बना लिया शहर बना लिया नदियां बना ली समुद्र बना लिया इत्यादि रचना गिरि नगरी सरित समुद्र आय रचना कर ली इत्यादि का एवं इस प्रकार वाले जगत की स्थिति अपने आप हो गया बंधन को जानना चाहा उसका नतीजा क्या निकला जगत की स्थिति हो गई आज जगत को देखा उसमें तो बड़ा मजा आया हाँ। मजा आया तो वह जगत और पक्का हो गया प्रतिष्ठान प्राप्त को प्राप्त आप जो मन जगत के साथ ऐसे जुड़ गया है और मोक्ष को भूल ही गया कल्पना की पहले शुरू में दोनों बंध और फिर बंधन दृष्टि को साकार कर करने के चक्र में ऐसे जगत बना लिया और फंस गया इसको भूल ही गया मोक्ष दृष्टि अब खत्म कल्पित श्या वास्तव प्रति दृष्टान महा कल्पित होते भी उस सत्यता आप कैसे गई उसमें दृष्टांत दे रहे हैं आप क्या बाल, उक्ता बाल बच्चों के लिए कहा हुआ जो कहानी है यथा बुद्धिम कथा जैसे वह कहानी पदार्थ उस बच्चे को अविवेक यथार्थ हो गया सत्य हो जाता है उसी तथा इदम तो उसी जगत उसी प्रकार जगत भी है क्या है वाख्य कामेव वाशिष्ठ स्थान कथा उसी वशिष्ठ वास्तव विद्यमान कथा को देर दे रहे हैं देखिए्लोको हाँ, में विनोदाय धात्री वक्ति कथां बाली विनोदी महाबा राजस्त्री अवन जातु गर्भ एव न चित वसंति धर्मयुक्ता पत्तने सदी पीयाचून्य नगरा निर्गत विमलाश गच्छ गगनी वृक्षा दृशु फलशालिन भविष्य नगरे त्र राजपुत्रास्त्रो सुखम सुधा पुत्र मृगया व्यवहारिण धात्रे कथितालकाख्यायि काशु निश्चय स योग यो बाचारण या धिया से ही विनोदा बाल उन्हें खुश करने के लिए हंसाने के लिए एक कहानी सुनाना शुरू करी धात पालन करने वाली बेबी सिटर नहीं <laughs> बेबी आजकल है ना, बेबी सिटिंग बने हुए हैं सब जगह तो धात्री वक्ति धात्री कहानी लगी एक सुंदर कथा शुभाम कथा कहाती महाबाह बालक महान भाव वाले क्वचित संति राजपुत्रास्त्र तीन राजपुत्र थे कहीं कहीं पर कभी कभी कभी पता पता नहीं नहीं कब कब कब कैसे कभी, तीन राजपुत्र थे अनादिकाल अनादिकाल से आपका कर्म चलाया कर्म था पता नहीं कभी, कभी था में हो गया कर्म तीन प्रकार के कर्म थे वही कहते राजपुत्र और पुत्र भी कैसे हैं दो अभी तक पैदा नहीं हुए न न और तीसरा तीसरा भी गर्भ में प्रवेश भी नहीं किया मैंने मैंने संचित कर्म नाम का चीज नहीं है और प्रार्थना का भी नहीं है और आगे किया जाने वाला जब क्रियमाण कर्म गर्भ में अभी गया भी नहीं है मैंने अभी क्रियमाण भी नहीं है तीनों वास्तव कर्म ही नहीं रह गया जन्म का सारा वो तीन पुत्र कैसे हैं तो तीनों भरा नहीं हुआ ऐसा पुत्र है अजन्मा तीन पुत्र हैं हम धर्मयुक्ता और कैसे लेकिन महान पुण्युक्त है सारा पूजा पाठ कर्म कांड कर रहे तीनों के तीनों पुत्र रहते कहा है अत्यंत असति पत्तने अत्यंत असत नगर में असत नगर मैंने क्या है है नाम ऐसे में समझाश नगर नाम ढूंढोर में नगर, नगर, वो नगर है ना, नगर, नगर, है। और उन्होंने क्या किया वहां जो पैदा हुए तीन इस प्रकार से नगर आठ वह शून्य नगर से निकले वो अपना उस शून्य नगर से निकले जब पैदा ही नहीं हुए हैं श्रीनगर में रह रहे हैं फिर भी वे अपने श्रीनगर से निकल पड़े निकल के कहां निर्गत विमलाशया निकले वो कैसे हैं विमलाशया शुद्ध अंत करण वाला जब पैदा नहीं हो शुद्ध अंत करण वाला कैसे होगा फिर भी वो शुद्ध अंत करण वाले समझो निर्गत गच्चन दो निकल के बाहर जा रहे थे जाते सुनने क्या देखा आकाश में पेड़ लगा हुआ देखा गगने वृक्षांध दृश्यू कैसे वृक्ष थे वो भीशान हाँ, न अनेक प्रकार का फल लगा था और वो कभी पैदा नहीं हुए बच्चे उसको खाने भी लग गए और वहां खा पी करके आगे जब चले एक भविष्य नाम का नगर मिल गया उनको असत्यागर से भावी नगर में पहुंच गए भावनगर नहीं भविष्य नगर में भावीनगर में पहुंच गए जब हुआ ही नहीं वो नगर होने वाला हो होगा कब होगा पता नहीं भविष्य नगरे तत्पुत्र स्त्रियोपित और उस भविष्य नाम के नगर में ये तीनों राजपुत्र आज का दिन आज का डेट पर कैसे है सुखम सुख प्रद्यमान है पुत्र और वो कर क्या रहे हैं वहां पे सुखपुरक रहते हुए मृगया व्यवहारिन अपना सारा शिकार वगैरह खेल रहे शिकार खेलना राजपुत्र है ना वो जाएंगे जंगल में घोड़े पे और शिकार खेलेंगे धात्रा राम हे राम धात्री के द्वारा ऐसा कह दिया गया बालक आख्याय का, का बालकों को प्रसन्न करने वाली आख्यायिका बड़ी सुंदर आख्याय का है लेकिन बालो वो बालक क्या किया निश्चयम ये हो सबालो वह बालक ये सारी कथा को सत्य समझा निर्विचारणिया विचार एक बुद्धि के द्वारा इस सारे कथा को सत्य समझ उसी प्रकार आप लोग भी हैं सब इन पुराणों ने वेदों ने सबने कह दिया आपको कि आप पैदा हुए हैं आप जीव हैं, शुद्ध लोग हैं स्वर आप को आपको जाना है अमुक या करो आप पिछले जन्मों से कुछ पुण्य किए थे इसलिए मनुष्य बने हैं आपका संचित कर्म है प्रारब्ध कर्म भी है उन पुण्य कर्म से मनुष्य हुए हो कर्म करो और आप वैसे व्यवहार करने लग गए सारा वैसे ही है कि कथा के हिसाब से ही चलता है और फिर भी सगल व्यवहार हम कर रहे हैं और सब कुछ सत्य मान रहे हैं, जो कभी हुआ ही नहीं वो सत्य है, जो सत्य है वो है ही नहीं बड़े विचित्र उल्टा होगा ना सारा जो सत्य है, है उस आत्मा के बारे में नकार दे रहे हैं और जो असत्य है उसको सत्य मानवी ग्रहण कर रहे हैं दृष्टान्त सिद्धमर्दांत दृष्टान्त में सिद्ध पदार्थों को दास में घटा रहे इम संसार रचना विचारोजित चेत बालक आख्याय केवस्थिति उपागता यह संसार रचना भी विचार रहित चित्त वाले अज्ञानी जीवों के लिए उस बालक के आख्याय का समान अवस्थिति उपागता स्थिति तो तो को प्राप्त कर गया है आप वशिष्ठ सारी बात को दे। द्वारा माया, माया शक्ति के बारे में रूपे वशिष्ठ ने जो कथन किया था उसी शक्ति के बारे में अब हम निरूपण करने जा रहे हैं अब यहां से आगे योग पर आधारित होकर ही उस शक्ति की विलक्षणता को कथन करेंगे माया सद्भाव प्रमाण माया के सद्भाव में श्रुति और समृद्धि प्रमाणों को उपन्यास करके कथन करके तस्या अनिविचनी जानते हैं उसके अनिर्विचनता को उन्हीं पूर्वक कथाओं के आधार पर कथन करने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं शैव शक्ति निरूप्य कार्याद आश्रय तफोटांगारो दृश्यम शक्ति कार्याद्रय शक्ति विलक्षणा भवे ऐसा ये जो माया शक्ति है अपनी कार्य के वजह से और आश्रय के वजह से दो कारणों से विलक्षण हुआ करती है विलक्षण विपरीत स्वभाव भवे दोनों से विलक्षण लक्षण अपने कार्यों से भी विलक्षण है और आश्रय ब्रह्म से भी विलक्षण है माया शक्ति विलक्षण है और जगत से भी विलक्षण है दोनों से विलक्षण है माया उसी प्रकार कदे स्फोट अंगारो दृश्यमारो मारो शक्ति सूत्र अनुमत है क्योंकि दो चीज दिखाई देते हैं स्फोट अंगार अंगारा रखा हुआ है और उसको छूने से जला रहा है स्पोट हो रहा है इसके अंदर मनमान कर लेंगे ओ, इसके अंदर जलाने का शक्ति है तभी तो उसने जलाया अंगारे ने स्टंगारो दृश्य मानो शक्ति इसलिए उसमें हम शक्ति का अनुमान करते हैं ठीक है ऐसा मैंने माया शक्ति ही कैसी है वो कार्य स्वकार्य कार्य भूता जगत अप्र जगत से विलक्षण है दूसरी बात आश्रित आश्रय क्या है स्वाश्रिय का आश्रय माया का आश्रय ब्रह्म ब्रह्मणश्चर उस ब्रह्म से भी विलक्षण विलक्षण है विपरीत स्वभाव भवे विपरीत स्वभाव वाला है अर्थात क्या है जगत कैसा है असत्य है ब्रह्म कैसा है और माया सत और सत दोनों से विलक्षण है कि ब्रह्म क्या है जय अधिष्ठान है ना शक्ति के समान सत्य और जग दूसरे कल्पित रजग के समान से असत्य सब असत से विलक्षण ये आना चाहते है कौन माया माया जो है सद असत विलक्षण स्थापित हुआ वो विलक्षण तब तो दृष्टांस जाते हैं तो वह से भी भिन्न है आश्रय से भी भिन्न है है यह मानना पड़ेगा वहां पर शक्ति वन्यगत शक्त है कार्य रूप स्फोट आप अंगारन शक्ति को हम कहा देखेंगे कार कार्यूपस्फोट और आश्रूप अंगार ये दोनों के दोनों प्रत्यक्ष गम्य है आप क्या देख रहे हैं कार रूप स्फोट को देख रहे हैं और स्फोट का आश्रयदा अंगार को देख रहे हैं तो ये दोनों प्रतिष्ठ गम्य हैं। उन दोनों के आधार पर शक्ति उस कार्य के आधार पर उस आश्रय में हम अनुमान कर लेते हैं इसीलिए से लक्षण माननी पड़ जाता है उक्त न्याय के एक और दृष्टान में घटाना चाहेंगे उक्त न्याय मृतो अपनी योजेगी के रूप शक्ति में भी घटाएंगे पृथ्वी धराकारो घट कार्योत्र मृत्ति का शब्दादिपंचुक्ता शक्ति पृथुमुद्नोदराकारो घट कार्य कार्य क्या है पृथुमुद्नोदरादि वाला घट और उसमें अत्र मृत्ति का कारण है कैसा मृति का शब्दादि पंच गुणीर्युक्ता मृत्ति का णकृत पंच गुण है उसमें मृतिका ने शब्द आदि पांच गुणों से पंचीकृत पंचमिका मृतिका शक्तिस्तु शक्ति शक्ति कैसी है दोनों से न तो शक्ति उसमें विद्यमान जो शक्ति है वह पृथ्वी रूपा भी नहीं है पंच भी नहीं पंचगुणात्मिका भी नहीं है माया शक्ति पंच भी नहीं है। और आकार वाला भी नहीं मृतिका में जो घटोत्पादिका शक्ति है वह शक्ति घट आकार वाली भी नहीं है मृतिका का आकार वाली भी नहीं है तो मृतिका में रहने वाले पंचगुण आदि भी माया में नहीं है और घट में रहने वाला आकार भी माया में नहीं है यह पृथुनोद्रकार पृथ्वी स्थूल पृथ्वी गोल मोटा सा मोटा मोटा सा और बुधन वर्तुल गोल गोल सा मोटा सा गोल सा उधर पेट है जिसका उधरम यस हो और मोटा सा हो पेट जिसगा ऐसे का नाम पृथ्वुरो तथा वह है आकार जिसका उसका नाम होता है पृथ्वुरो आकार उस प्रकार का घट है है और दूसरा क्या है सतस्पर्श रूप रस गंदा पंच गुणों पर तो मृत्यु का आश्रय है वो आश्रय शक्ति शक्ति कैसी है वो इंद्ल में रहने वाली उभय से अत्यंत विलक्षण होती है वो वह वक्षण कोई समझाएंगे अगले श्लोक से नृत्वाधिर न शब्दादि शक्त वस्तु यथा तथा ते वचिन के ईशा न निर्वचन मर्ती न पृथ्वादी देखो पृथ्वी भी नहीं है उसमें न मोटा है न गोल है न पेट है माया का और न उसे शब्द रूप प्रसादी है शब्द न पृत्वादिर न शब्दादि आदि फिर कैसी हो ये यथात हो जैसी तैसी है हमने हमसे मत पूछो कैसी हो जैसी तैसी है था तथा अतव ही अचिंत्या इसलिए वो अचिंत्या है ऐसा न निर्वचन मर्रती उसका निर्वचन नहीं हो सकता अतव उसका नाम है अनिर्वचनीय